समय का पक्षी उड़ता जाए समय का पक्षी उड़ता जाए एक उजला इक काला पर फैलाए समय का पक्षी उड़ता जाए नमस्कार मैंने शायद पहले भी आपसे कहा है कि समय के बारे में मेरा दृष्टिकोण ये है कि हम सभी को कभी ना कभी अपने इस लीनियर समय यात्रा में एक मौका मिलता है जबकि हम सर्कुलर ट्रैवल कर सकते हैं यानी कि हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं तो देखिए साहब क्या होता है कि मैं ये जो प्रयास करता हूँ हमने एक बात कही इसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो समय यात्रा करता ही रहता हूं और जो मेरे साथ सुनने वाले हैं वे भी इस समय यात्रा में शामिल हो जाते हैं और वो अपनी समय यात्रा करने लगते हैं तो एक घटना मैंने बताई थी अपने एक एपिसोड में अपने एक शुभ चिंतक ही कहूँगा शायद मैं तो उनका शुभचिंतक नहीं था परंतु आशा करता हूं कि वे मेरे शुभ होंगे गिरीश जी गिरीश जी के पिटाई का जिक्र किया था मैंने तो साहब उस पिटाई का जिक्र सुनकर मेरे भाई श्री शशि जी ने एक अपने या अपनी समय यात्रा का एक विवरण भेजा है तो मैं आज आपके साथ में उनके उस विवरण को उन्हीं के शब्दों में शेयर करना चाहता हूँ और आप देखिए कि इस समय यात्रा में वो भी कहां से कहां पहुंच गए अब आज इस अवस्था में जहां पर पर पर हम लोग हैं हैं, समय के जिस मोड खड़े हुए हैं, वहां पर ये सभी घटनाएं अजीबोगरीब लगती हैं कि क्या हम कभी ऐसे थे परंतु सच ये है कि हम ऐसे थे और हम जैसे थे उसी के कारण हम वो हैं जो आज हैं तो अब आप उन्हीं के शब्दों में घटना सुन लीजिए। अभी मैं भैया की पॉडकास्ट सुन रहा था गिरीश जी की पिटाई वाली मुझे बहुत क्लियर मेमोरीज तो नहीं है जरूर मारा ही होगा लेकिन अगर मैंने मारा था तो ये शायद हमारे पिटाई के जीवन की पहली घटना रही होगी क्योंकि उस वक़्त मेरी उम्र मुश्किल था बारह साल रही होगी साढ़े साल तो साहब लेकिन बात यह है कि मज़ा बहुत आया गिरीश की शकल तो मुझको बिल्कुल नहीं याद आ रही है और इसमें एक आनंद प्रकाश सिन्हा पप्पू थे वो भी मारने वालों में थे इतना मुझको याद पड़ता है शशिकांत पाठक तो थे ही शशिकांत पाठक मतलब स्वर्गीय शशिकांत पाठक जी उस प्रकार के व्यक्ति में थे जैसे आनंद प्रकाश सिन्हा पप्पू थे या शायद हम लोग भी थे कि अगर इनको कहा जाए कि ये बहुत हरामी है तो वो एक तरह से पद्मश्री देने के बराबर होगा तो ये ठीक है ये बड़ा अच्छा बड़ा मजा आया मुझे याद करके मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर और वो जगहें चल रही थी सब अच्छा और भैया ने जिस तरह बताया हमको लगता नहीं कि भैया ने इसके बाद कभी मारपीट की होगी आ, लेकिन मैंने बहुत की है अगर कभी मौका लगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कहाँ किस मारा क्या किया यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया लेकिन एक घटना बताऊँगा जिसको छोटे में बताता हूँ कि वो आ, मैं फ्लाइंग सीखने गया था यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गया और पढ़ने में मन तो लगता नहीं था तो वो हवाई जहाज़ उड़ते देखा देखा एक रनवे और वो फ्लाइंग क्लब है यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसी में जाके भर्ती हो गया उड़ा हवाई जहाज़ उड़ाने लगा बहरहाल जूनियर था लौंडा था सबसे कम उम्र का था तो उसमें साहब एक दिन ये हुआ कि वाइस चांसलर आएँगे और हम लोगों के साथ कुछ शाम को चाय ग्रहण करेंगे तो टेबल उबल बीच में लगा दी गई रन के पास और सब लोग बहुत ध्यान से खड़े थे एक सीनियर थे आए मेरे पास बोले शशि एक काम करो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है ना मैंने कहाँ साहब है बोले जाओ एक टोमेटो सॉस की शीशी ले आओ मैं टोमेटो सॉस की शीशी ले आया तो जब ले आया तब तक मैंने देखा कि सब शुरू होने वाला था कार्यक्रम आ गए थे वी साहब और टोमेटो सॉस की शीशी एक वहाँ रखी हुई थी तो जिसने जो खाया हो खाया हो खत्म हो गई बात मैं गया उनके पास मैंने उनसे कहा सर आपने मुझसे क्यों मंगवा ली टोमेटो सॉस तो यहाँ था बोले ओहो तुम ले आए हो अब ऐसा करो इसको पियो अब मेरे मेरी कभी किसी ने रैगिंग करने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा मैंने कहा सर आप सीरियसली बोल रहे हैं पी जाए उन्होंने कहा सीरियसली बोल रहे हैं पी जाओ तो मैंने बोतल खोली और पी गया पी तो गया लेकिन मुझे आत्मा मेरी बहुत गुस्से में थी तो मैंने वो शीशी खाली जो थी मोटरसाइकिल थी उसके डब्बे में डाल दी और अगले दिन जो मेरे कुछ मित्रवर थे उनको लेके आर्ट्स कॉलेज में जहाँ वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में शायद कोई उनका क्लास चल रहा था बड़ी पुरानी बड़ी आलिशान बिल्डिंग्स थी जिसमें वो सीढ़ियों वाले कमरे होते हैं जहाँ बड़े प्रोफेसर बड़े ध्यान से बेचारे पढ़ा रहे थे बच्चे पढ़ रहे थे तो हम लोग कई लड़के वहाँ गए और उनके कॉरिडोर में खड़े हुए और मैंने कहा कि साहब उनका नाम लिया मैं नाम अभी उनका नहीं ले रहा हूँ मैंने से कहा जरा साहब उनको भेज दीजिए तो जो टीचर था उसने मुझे डांट के निकाल दिया भाग क्या गेट आउट हो गए लेकिन हम तो चुप होने वाले नहीं थे तो 10-15 सेकंड के बाद फिर गए कहा साहब जरा उनको बुला दीजिए तो वो फिर बहुत नाराज हुए टीचर उन्होंने कहा कि अगर आप निकलेंगे नहीं तो मैं अब सिक्योरिटी पुलिस तो कुछ होती नहीं थी उन्होंने कहा तुमको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे उन्हें ठीक है फिर बाहर निकल गया इतने में जिनका नाम ले रहे थे उनको खुद शरमाए गई वो निकल के आ गए कि क्या क्या कर रहे हो बदतमीज़ी उनको लगा कि मैं सीनियर हूँ मैं अभी डपट लूँगा इसको तो जो लौंडे थे हमारे उन्होंने उनको घेर लिया और उनसे कहा साहब आपने क्या किया था आपने इनको कल टोमेटो सॉस की बोतल पिलाई थी उसने कहा पिलाई थी क्या करोगे पिलाई थी क्या कर लोगे तुम उसे कहा साहब ऐसा है कि यहाँ आप आपको भी हम लोग यही पिलाना चाहते हैं टोमेटो सॉस तो हम लोग लाए नहीं लेकिन वो बोतल है अब ऐह घनश्याम जाब बोतल निकाल के लाओ घनश्याम तो बोतल निकाल के लाए उनसे कहा भाई साहब अब आपके पास जो एक मात्र लिक्विड बॉडी में अवेलेबल है वो आप इसमें डालें और उसको पिएँ मैं थोड़ी एक पाँच सेकेंड के लिए ब्रेक ले रहा हूँ अच्छा साहब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो भाई साहब को क्लास में से बाहर बुला लिया गया और उनको बताया गया कि ये बोतल है टोमेटो सॉस तो ख़त्म हो चुका है लेकिन अब जो आपके शरीर में लिक्विड है जो निकलता है आप उसको इसमें निकाल दें और उसी को पी लीजिए हम लोग फिर कुछ नहीं करेंगे तो बाड़ा हंगामा हो गया वहाँ लड़कियाँ वड़कियाँ भी घूम रही थी आर्ट्स कॉलेज था तो उनसे कहा गया भाई आप लोग हट जाएं साहब यहाँ कुछ विसर्जन करेंगे खैर बड़ा हंगामा हुआ मतलब टू तो कट द होल स्टोरी शॉर्ट तकरीबन 90 सेकेंड या 120 सौ सेकेंड के बाद उनकी आँखों से अविरल अश्रुध धारा बहने लगी और उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू की बोले भाई छोड़ दो गलती हो गई थी टोमेटो सॉस के लिए तब उनको छोड़ा हम लोगों ने नहीं वो उनको क्या विसर्जन करके और स्व स्वपान क्या बोलते हैं मुरार बार का दर्शन नहीं कराया गया लेकिन बहरहाल ये घटना हुई थी अभी जब भैया ने बात की गिरीश की पिटाई की तब मुझे ये कहानी याद आई अब साहब आपने सुन ली उनकी बातें तो अब मैं आपको एक और अपनी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ये आ... जिस प्रकार से छोटी छोटी गलतियाँ मूर्खताएँ हम लोग करते हैं तो ये भी उन्हीं मशहूर और मरूफ़ मूर्खताओं में मैं मशहूर और वरूफ सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं मशहूर और वरूफ़ अपने हमारे अमीन सैानी साहब के मशहूर और वरूफ से कह रहा हूँ मशहूर और वरूफ इसलिए कि यह हमारे घर में बहुत चर्चित घटना है और मुझे अक्सर मैं जब कुछ काम करता हूँ तो मुझे इसके बारे में सुनाया जाता है कि आप ऐसा भी करते थे और मेरी छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए मेरी पत्नी के हाथ में ये एक बहुत बड़ा औजार है तो अब चलिए आज आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ परंतु मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें गलती मेरी उतनी नहीं है परंतु अब ये निर्णय तो आपके हाथ में है चूँकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो देखिए सुनिए साहब क्या हुआ हुआ यूँ कि हम लोगों के घर में बनारस में एक वॉशिंग मशीन थी वीडियोकॉन की मैनुअल वॉशिंग मशीन वो जिसमें दो सिलेंडर होते हैं और एक में कपड़े धोए जाते हैं दूसरे में कपड़े सुखाए जाते हैं ऐसा अब साहब हम लोग नैनीताल आ गए ट्रांसफ़र हो करके, तो अब वॉशिंग मशीन बनारस में और हम लोग नैनीताल में तो अब जब नैनीताल आ गए तो यहाँ पर सर्दी थी अब देखिए बनारस में तो हम माता पिता के साथ रहते थे तो वहाँ पर पत्नी का ध्यान रखने के लिए माता पिता शायद ज़्यादा ध्यान रखते थे आ, मैं ऐसा कहता हूँ पत्नी कहती है कि नहीं मुझे पता नहीं ये तो हर एक घर में अपने अपनी तरह से इसकी चर्चा होती है तो खैर शादी हम यहाँ पर आ गए तो अब यहाँ पर पत्नी का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी या तो मेरी अपनी थी या मेरी पत्नी की थी जो कि वो अपना ध्यान खुद से रखती तो मेरी पत्नी अपना ध्यान खुद से रखने में काफ़ी सक्षम है और सक्षम थी भी उस टाइम में भी थी तो उसने क्या किया उसने कहा कि साहब हम लोगों को वॉशिंग मशीन खरीदनी होगी यहाँ पर नैनीताल में इस ठंडे पानी में पानी में हाथ डालते नहीं बनता है और आप लोग ये आशा करते हैं कि मैं इस ठंडे पानी में हाथ डाल के और आप लोग के कपड़े धोऊंगी हम लोग ने कहा साहब आशा तो नहीं करते परंतु अपेक्षा अवश्य करते हैं तो खैर ये बात बहुत धीरे से कही थी उसने सुनी नहीं आज बता रहा हूँ आपको कि ये बात हमने बड़बड़ाते हुए कही थी और आज वो सुन लेगी तो आज तो डरने की उतनी बात नहीं है तो मगर खैर तो साहब हुआ ये कि अब वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है तो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए हम लोगों ने पता किया नैनीताल शहर में एक दुकान थी जो जहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता था वहाँ पर गए उन्होंने कहा देखिए साहब हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन है और कब आएगी पता नहीं क्योंकि नैनीताल में तो अभी इसका चलन है नहीं तो हमने उन्हें कहा साहब फिर उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि अगर आप दिल्ली कोई जा रहा हो तो वहां से आप वॉशिंग मशीन ला सकते हैं बस आप क्या बात थी हमारे साले साहब जो थे वो आने वाले थे और उस वक्त वो बेकार भी थे तो हम लोगों ने कहा यार बेकार आदमी के लिए क्या वो कानपुर में थे हम लोगों ने कहा कानपुर से लखनऊ होकर के नैनीताल आना क्या और कानपुर से दिल्ली होकर नैनीताल आना क्या हमने कहा वो खाली आदमी क्या फ़र्क पड़ता है तो साहब हुक्म लगा दिया गया कि भाई अब आप जो है जब आ रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि आप कानपुर से दिल्ली चले जाइए और दिल्ली में वॉशिंग मशीन ख़रीदिए और वो वॉशिंग मशीन ख़रीद कर आप बस में रखवा कर ले आइए क्योंकि अब वॉशिंग मशीन लेकर ट्रेन में तो आ नहीं सकते थे तो साहब बात हो गई ठीक वो मान गए मुझे अब ये तो याद नहीं है कि आखिर पैसा कैसे दिया गया होगा उनको परंतु जो भी हो और वॉशिंग मशीन वो गए साहब दिल्ली और दिल्ली से वॉशिंग मशीन लेकर के आए हमें ख्याल है कि उनकी बस जो थी वो सरकारी बस नहीं थी वो प्राइवेट बस थी तो जो वो बस शायद सुबह छः साढ़े छः बजे मॉल रोड पर आई और हम अपनी मारुति वैन लेकर के मॉल रोड पर पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो साहब वो वॉशिंग मशीन छत के ऊपर थी बामुश्किल तमाम उसको उतरवाया गया शायद दस पाँच रुपए कुली को भी दिए होंगे या उन्होंने खुद ही उतारी मुझे नहीं ख़्याल है परंतु तो खैर उनकी मेहनत मशक्क़त से वॉशिंग मशीन घर पर आ गई अब साहब वॉशिंग मशीन जब आ गई तब क्या हुआ? हम अपना हसब मामूल ऑफिस चले गए वो अपना पढ़ने लिखने का जो भी काम करना हो वो कर रहे थे अब साहब हुआ यू कि शाम के समय हम लोगों ने तय किया कि हम वॉशिंग मशीन को चालू कर आज के दिन में वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगी तो हमने और हमारे साले साहब उनका नाम श्री मोना है उन्होंने तय किया कि भाई हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन को चला अब साहब वॉशिंग मशीन में वो 15 वाला मेरे ख्याल से वो 15 कह वो कहलाता है बड़ा वाला प्लग था और वो भी फ्यूज्ड था तार के साथ यानी कि ऐसा भी नहीं था कि आप उस प्लग को खोल के निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा प्लग लगा दें तो हम लोगों ने कहा यार अब क्या होगा तो घर में देखा तो इतने में मेरी पत्नी जो थी वो आई बोली कि आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों ने बताया कि भाई हम लोग वॉशिंग मशीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा ठीक है तो आप लोग लगाइए और मैं तब तक अपने दोस्त के घर से आती हूँ दोस्त कौन थी दोस्त थी हमारी बहन श्रीमती कंवल बांगा तो साहब वो कंवल बांगा के घर चली गई और हम जो थे यहां बैठकर करके हम लोगों ने कहा यार अब क्या करें तो इसको लगाना है तो पता चला भाई 15 एम्पियर का तो प्लग है नहीं घर में तो हम लोगों ने बहुत सोच विचार किया हम लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि हम एक 15 एम्पियर का प्लग लाते हैं और उसको एक बोर्ड में लगाते हैं और उसके बाद उस बोर्ड में पांच एम्पियर का प्लग लगा देंगे एक तार खींच के और उस को तार्पियर वाले प्लग में लगा देंगे देखिए बेवकूफी दिमाग वाले वो समझ रहे उसमें मगर हमारे लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आ रही थी और हम लोगों ने तय कर लिया था कि आज तो वैसा ही कर रहा है और साहब हम और मोना साहब फौरन अपने घर से निकले और अब दौड़ते भागते तो क्या जाते काफी मोटे ताजे थे हम मगर जल्दी जल्दी जल्दी चलते हुए नीचे देखिए हम आपको ये बता दें कि हम नैनीताल में बाजार से तकरीबन एक किलोमीटर दूर रहते थे चढ़ाई पर ऊपर यानी बाजार नीचे था हम लोग ऊपर थे हम लोग शॉर्टकट से गए बिजली की दुकान पर पहुंचे उससे कहा कि एक पॉइंट एक प्लग दीजिए पंद्रह एम्पियर का और उस पंद्रह एम्पेयर के प्लग में हम लोगों ने कहा कि पीछे एक छोटा सा बोर्ड लगाइए उसने बोर्ड लगाया और उससे हमने कहा कि अब यहाँ पर हमको आप अलग से तार दे दीजिए तो साहब उसने तार दे दिया और हम लोगों ने कहा कि अब इससे ज्यादा काम कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ज्यादा काम करवाएंगे तो ज्यादा पैसे लेगा तो हम लोग ने कहा अब तार वार तो हम लोग खुद ही लगा लेंगे इसमें क्या है और उसको बताया नहीं शायद उसको बताया होता तो उसने हम लोग को बता दिया होता कि तुम लोग क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो मगर खैर हम लोग तार लिया तार भी हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कितना होगा तो पता चला शायद 10-15 फीट होगा हम लोगों ने 5-7-10 मीटर तार ले लिया तार प्लग्स वगैरह वगैरह ले करके और अपना घर पहुँचे आधे पौने घंटे बाद और फिर अपना टूल किट निकाला पेचकस टेप कैची वगैरह वगैरह सब निकाल के और हम लोग जुट गए उसको करने में हमें हमें पता नहीं नहीं चला इतनी इतनी देर में इतना समय बीत जाएगा इसका अंदाज़ा था हुआ कि होते होते शायद शाम हो साढ़े सात आठ बज गया और हमारी पत्नी जो थी वो आ गई वापस अब पत्नी कहती है कि साहब मैं ये कल्पना करती हुई आई थी कि अब तो इस समय तक सारी चादरे पर्दे धुल चुके होंगे और बाहर फैले होंगे तो तो जब वो आई तो देखा उन्होंने कोई कपड़े तो बाहर थे नहीं और हम दोनों व्यक्ति अंदर बैठे हुए कुछ रहे हैं उन्होंने पूछा हमसे कि आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हैं हम लोगों ने बताया कि अरे यार क्या बताएं कैसा घर है हम लोगों का इसमें तो एक पावर का प्लग तक नहीं है हम लोगों को कितनी मुश्किल हुई ये ये प्लग खरीद के लाए तार खरीद के लाए फलाना ये किया। उन्होंने कहा पावर का प्लग नहीं है ये आपसे किसने कह दिया हम लोगों ने कहा मतलब बोली अरे ये मेज के नीचे तो पावर का प्लग है अब साहब ये हमारी पत्नी की बिल्कुल पुरानी आदत है वो उस समय भी थी और आज भी है किसी खुफिया छुपी हुई जगह पर कोई सामान रखा होगा या कोई प्लग का पॉइंट होगा तो आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा मगर नहीं सब उन्होंने कहा सामने है बस मेज़ के नीचे है आपको जरा झुक के देखना था हम लोग को समझ ही नहीं आया आखिरकार यार हम कहाँ दीवार के अंदर झुक झुक के कहाँ देखते मगर खैर गलती तो हमारी ही थी कि हमने झुक नहीं देखा या मेज़ के नीचे होता या बिस्तरे के पीछे होता या अलमारी के पीछे होता देखना तो हमारा कर्तव्य बनता था हमने नहीं देखा तो हमारी गलती थी उन्होंने कहा लगाइए इसको साहब लगाया गया काम करने लगी मशीन हम लोगों की तीन घंटे की मेहनत वो तार वगैरह का खर्च छोड़िए वो सब तो हो गया सबसे बड़ी बात तो ये कि पत्नी को एक औजार एक टूल मिल गया ये साबित करने के लिए कि हम किस कदर नि मतलब क्या है ये तो आप लोग समझ सकते हैं उनकी नज़रों में वो हैं और हम कितना भी अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश करें परंतु हम उनकी नज़रों में अक्लमंद ही रहेंगे और अब साहब आज की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद परंतु मैं अभी सिर्फ इस इस समय यात्रा के दौरान सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भाइयों बहनों दोस्तों सब लोग ये समझ लो कि आप चाहे जो कर लें परंतु यदि आपके भाग्य में आप पर कोई दोषारोपण होना लिखा है तो भाइयों वो होकर ही रहेगा बहनों आप भी समझ लें अगर ऐसा होना है तो वो होकर ही रहेगा आप कितनी भी कोशिश कर रहे अब आप ही बताइएगा कि इस किस्से में मेरी गलती कहाँ थी कि मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष लगा कि मैं कोई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता हूं नमस्कार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते समय का समय का पंछी उड़ता जाए एक उजला एक काला